महिरुहस्य बीजा शंकर शंकरचार्य केशव बातरा सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर मूर्ति विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिण मोत नमः ओम शांति शांति शांति दाह कार्य के प्रति प्रथमे बन्ही को कारण कहा गया आगे जब विशिष्ट कारण मानना आरम्भ हुआ पहले विशेषण किसको लिया गया प्रथमे बन्ही कारण था आगे विशिष्ट को कारण माना गया किसको जोड़ा गया मणि अभाव मणिअभाव विशिष्ट बनी ये कारण हुआ तो मणि अभाव विशिष्ट कारण कहने का समय में कहा गया कि स्वातंत्रण मणिअभाव आदि नाम अपने कारण तो कहा गया तभी मणिअभाव कारण आ गया <coughs> आगे फिर विशिष्ट को और बढ़ा करके क्या लगाए और उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव यह कारण कहा गया तो ऐसा स्थिति में उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव जब कारण कहेंगे तब तो जिस समय में मणि विद्यमान है उस समय में अगर कार्य दाह होना चाहिए तब तो उत्तेजकों को रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये विशिष्ट अभाव होना पड़ेगा और मणि को विद्यमान रखेंगे उत्तेजकों को रहना है तो ये विशिष्टा भाव किस प्रकार के विशिष्टा भाव हो जाएगा विशेषणा भाव प्रयुक्त तो विशिष्टा भाव होगा तभी उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव तो, तो विद्यमान समय में उत्तेजकों को भी रहना होगा तो पूर्व पक्ष कहा कि अगर उत्तेजकों को रहना पड़ता है मणि रहने का समय में तब तो मणि स्थिति में जो बनी है अगर वो कार्यजनक होगा दाह जनक होगा तब उत्तेजकों को रहना पड़ेगा बनी के साथ मणि तो है आगे उत्तेजकों को रहना पड़ेगा और उत्तेजक अगर नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा इसलिए कारण कोटि में आप केवल उत्तेजकों को ले लीजिए मणि और बनी ये दोनों को निश्चित कर लीजिए इसलिए कहा गया कि मणिस्थलीय दाह के लिए उत्तेजकों को कारण मान लीजिए तो उसके लिए सिद्धांति न्याय का क्या कहा अनुगत नहीं होगा क्योंकि कभी मणि हो जाएगा औषध हो जाएगा मंत्र इत्यादि हो जाएंगे तो अनुगत नहीं होगा इसके लिए समाधान किया गया उत्तेजक अभाव के स्थान पर अभाव कूट ले लिया जाएगा तो ठीक है तो अभी उत्तेजक तो अनुगत नहीं हुआ इसलिए उत्तेजकों को कारण नहीं मान पाएंगे अभी आप उत्तेजक अभाव कूट को कहते हैं तो ये भी तो कोई अनुगत नहीं हो जाएगा इसलिए अभी अत्र एकदम बौद्धम कह करके ये सबको अलग अलग कर दिया गया जिस समय में मणि को हम मणि अर्थात सूर्यकांत मणि मणि और औषधि इस दोनों को जब हम उत्तेजक गोष्ठी में लेंगे अथवा अन्य समय में मंत्र को उत्तेजक गोष्ठी में लेंगे हमको उत्तेजक अभाव चाहिए तो जिस समय में मंत्र को उत्तेजक रूप में लेंगे उस समय में हमको चाहिए मंत्र का अभाव ये अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या होना चाहिए जब मंत्र ले रहे हैं उद्देश्यता और अगर मणि और औषधि लेंगे तो अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का देशी का विशेषणता ये होना चाहिए तब ये जो उत्तेजक अभाव हो गए ये कूट है तो इसलिए प्रतियोगिता का नाम उत्तेजक अभाव आनाम इनका जो वैशिष्ट्य आएगा उत्तेजक अभाव का वैशिष्ट्य किस में आएगा मणि में आएगा उत्तेजक अभाव का वैशिष्ट्य मणि में आएगा किस समान से आएगा सामान अधिकरण्य समझ से ये मणि का भी फिर अभाव कहना पड़ेगा आगे तो ये मणि आदे कह दिया वहाँ भी मणि आदि आदि कहने से औषध और मंत्र इनको भी लेना पड़ेगा तो यहाँ भी समान है जब आप मंत्र का अभाव कहेंगे अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा उद्देश्यता और जब मणि अथवा औषधि लेंगे देशी का विशेषणता ये हो जाएगा आखिरी हमारा कारण कौन हुआ क्या चीज हुआ उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव तेज कारण हुआ ये भी एक अभाव हुआ ये किस समझ से रहेगा अभाव विशेषणता और कार्य दाह वो क्या पदार्थ है वो भी अभाव है विशेषणता संबंध से रहेगा दाह ये विचार हो गया तो होकर के नयायिका ने कह दिया कि शक्ति को मानने का कोई आवश्यकता नहीं है और ये उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव हो इसी से ही कार्य दाह उत्पन्न हो जाएगा आगे प्रभाकर वाले अनुमान दिए अनुमान क्या है अतीन्द्रिय धर्म समवायि दाह जनकत्व दृष्टब आत्मबद्ध ये हो गया तो अभी इसमें हम लोग देखे थे दाह अनुकूल प्रथम विशेषण दे दिया दाह अनुकूल अगर दाह अनुकूल नहीं कहेंगे साध्य कि अंश कितना हो जाएगा अधिष्ट अतींद्रिय धर्म तो अगर दाह अनुकूल नहीं कहेंगे अधिष्ठ अतिद्रिय धर्म हो जाएगा वन ही में जो परिमाण रहता है वन्ही दियोणुकों में जो परिमाण रहेगा उदिष्ठ अधिष्ठ अधिष्ठ और वनि दियोणुकों का परिमाण अतीन्द्रिय इंद्रिय ग्राह्य अतिय तो हम चले थे शक्ति सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध हो गया वन दियोणु का परिमाण सिद्ध हो गया तो प्रभाकर कहेगा कि वन दियोणुक परिमाण ये हमारा पक्ष नहीं है न पक्ष तो वो होना चाहिए जो दाह जनक होगा दियोणु को दाह जनक नहीं होगा तो इसलिए दूसरा दृष्टांत तो देता है नयाय न मीमांस का पक्ष में साधे सिद्धि करने जा रहे थे किंतु अभी सिद्ध हो गया बने को का परिमाण नयायको कहा देखिए ये सिद्ध होता है सिद्ध साधन दोष होगा ऐसा होने से कहते हैं दूसरा दृष्टांत तो देते हैं अभी भर्जन कपालस्थ बन्हीं निष्ठ अनुद्भूत रूपम आदाय व बन्ही देणुकत्व आदाय सिद्ध साधन हो जाएगा ये न्यायिक कहा तो कहने से मीमांस कहता है कि हमारा पक्ष तो महत्व बन है इसलिए बन्ही देणु को कैसे सिद्ध हो जाएगा तो तथापि वो दूसरा दृष्टांत नयायिक फिर इसलिए दूसरा दृष्टांत देता है विरोध करने वाले अभी नयायक क्योंकि अनुमान कौन दिया प्रभा कर दिया इसलिए विरोध करने वाले नयायक नया पहले एक जगह में सिद्ध साधन दिखाया मीमांसा को वो सिद्ध साधनों को निराकरण कर दिया हमारा पक्ष महद भन्नी है वन को नहीं है तो होने से अभी दूसरा दृष्टान्त तो देता है भर्जन कपालस्थ बिष्ठ अनुद्भूत रूप कभी तो दाह अनुकूल नहीं दिए ये जो बन्ही निष्ठ जो अनुद्भूत रूप है वो अद्विष्ट है ये महद बनी है महद बनी उसमें रहने वाला अनुद्भूत रूप ये अद्विष्ट है अतिंद्रिय है बन्ही का जो रूप वो बन्ही स्पर्श ग्राह्य है किंतु बन्ही का जो अनुद्भूत रूप ये इंद्रिय ग्राह्य है भर्जन कपाल में जो बन्ही है उसका रूप हमको चक्षु से दिखता है क्या अतींद्रिय हुआ तो अतन्द्रिय धर्म हो गया बन्ही का जो अनुद्भूत रूप आप चले थे शक्ति सिद्ध करने के लिए अद्विष्ट अतिद्रिय धर्म ये सिद्ध करने के लिए चले थे शक्ति अभी क्या सिद्ध हो गया अनुद्भूत रूप सिद्ध हो गया तो इसको वारण करने के लिए मीमांसा कहता है कि दाह अनुकूल ये हम विशेषण देंगे ये जो बन्ही में रहा अनुद्भूत रूप ये रूप दाह के लिए कारण है बन्ही का जो रूप है वो दाह के लिए कारण है ना बन्ही का जो उष्ण स्पर्श है वो दाह के, के लिए कारण है तो ये जो रूप है वो दाह के लिए कारण नहीं है तो इसलिए दाह अनुकूल दे देने से वो रूपों में लक्षण जाएगा नहीं उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता था सीधा साधन नहीं होगा दाह अनुकूल इति दिया अच्छा आगे अद्विष्ट अगर अदुष्ट अंश नहीं देंगे तो कितना हो जाएगा साध्य अंश अतीन्द्रिय धर्म ये सिद्ध होगा दाह अनुकूल अतिद्रिय धर्म ये सिद्ध होगा वन द्योणुक ईंधन संयोगम आदाय वन द्योणुक और ये दोनों का बीच में जो संयोग होगा बन्ही द्योणुकों का संयोग ईंधन के साथ होने से इंद्रिय ग्राह्य होगा नहीं होगा और बन्ही का और ईंधन का जो संयोग वो दाह अनुकूल है ईंधन का संयोग दाह अनुकूल है और अतीन्द्रिय भी है आपका साध्य हो गया दाह अनुकूल अतीन्द्रिय धर्म अभी बनि दियोणुको और ईंधन का जो संयोग हुआ वो दाह अनुकूल भी है और अतीन्द्रिय भी है क्योंकि वन्य द्वणुकों का ईंधन के साथ जो संबंध है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो दाह अनुकूल अतिद्रिय कहने से वन्य द्वियोणुक ईंधन संयोग में अतिव्याप्ति मतलब अतिव्याप्ति मतलब सिद्ध साधन दोष होगा आप चले थे शक्ति सिद्ध करने के लिए अदिष्ट पदों को हटा दिए हटा देने से वन द्वणु को ईंधन संयोग ये अतन्द्रिय धर्म दाह अनुकूल ये सिद्ध हो जाएगा ये सिद्ध साधन हुआ किंतु ये जो बंधित द्वणुकर ईंधन का संयोग वो किस में किसमें रहेगा दोनों में रहेगा अभी आप लक्षण से अगर साध्य अंश से अगर अदिष्ट हटा देंगे ये संयोग ग्रहण हो पाएगा नहीं हो पाएगा हो जाएगा तो ये सिद्ध साधन हो गया जो बंधित दिवणुकर ईंधन इसका जो संयोग है ये दाह अनुकूल भी है अतन्द्रिय धर्म भी है तो ये सिद्ध हो गया किंतु ये दुष्ट है अधिष्ट अधिष्ट है दुष्ट है और, और हमको चाहिए था शक्ति सिद्ध करने के लिए प्रभाकर कह रहा है शक्ति सिद्ध करने के लिए और अभी ये संयोग सिद्ध हो, हो गया इसलिए वो साध्य कोटि में अभी क्या जोड़ देगा अधिष्ट अदुष्ट होने से बनी दियोणुकर ईंधन संयोग लिया जा सकता है क्यों ये दुष्ट है अभी प्रभाकर कहेगा हमने कहा ना हमारा जो पक्ष्य है वो मधु बनी है ना बनी दिव को है मधुबनी एक बार कहा आप भूल जाते हैं फिर वनी दियोण को कह दिए तो इसलिए नया कहता है कि ठीक है अर्थात तो हम वही बात को फिर कहने से आप पकड़ना चाहिए अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो दो किसको लगेगा निगरह आपको होगा तो इसलिए कह रहा है नया आगे फिर दूसरा दे रहा है अदृष्टव आत्मसंयोग आदाय व अदृष्टवत आत्मा का संयोग और जहाँ दाहजनक होगा बनी का अधिकरण तभी तो उस वनी अधिकरण में आत्मा का संयोग होगा और ये जो आत्मा का संयोग होगा वो आत्मा में अदृष्ट रहेगा तो अदृष्टवत आत्मसंयोग अदृष्टव आत्मा उस आत्मा का जो संयोग दाह ये जो बनी अधिकरण के साथ होगा ये इंद्रिय होगा आत्मा का संयोग इसके साथ नहीं होगा और दाहो अनुकूल है ये कैसे दाहो अनुकूल है अदृष्ट वाला आत्मा का संयोग बन अधिकरण के साथ हो रहा है ये संयोग भी दाहो अनुकूल अदृष्ट दाहो अनुकूल है अदृश्य दाहो अनुकूल होने से ये अदृश्य भी आत्मा में रहा ये आत्मा का संयोग अभी ये भी दाहो अनुकूल हो जाएगा साक्षात तो अदृश्य होगा किंतु अगर अदृश्य वाला आत्मा का संयोग नहीं होगा वहीं अधिकरण में फिर अदृश्य आत्मा में रहने पर भी कार्य कर पाएगा अगर उसका संबंध ही, ही नहीं होगा तो जैसे मान लीजिए कि पात्र में वही है और उस पात्र के साथ आपका शरीर का संबंध नहीं होगा आपका शरीर को वो उष्ण स्पर्श अनुभव होगा नहीं होगा तो अभी पात्र का संयोग शरीर के साथ हुआ किंतु हमको उष्ण स्पर्श का अनुभव हुआ ये उष्ण स्पर्श मुख्यतः तो किसका है वनी का तो स्पर्श हुआ पात्र के साथ इसी प्रकार के अदृष्ट होता है यहाँ कारण किंतु अदृष्ट वाला जो आत्मा वो आत्मा का संयोग वो वनी अधिकरण के साथ हुआ तो होने से अदृष्ट साक्षात्कार होने पर भी संयोग भी कारण कोटि में आ गया किंतु संयोग नहीं होगा तो अदृष्ट कार्य नहीं कर पाएगा इसको देखिए राम में दिया है अदृष्ट संयोगम इति अच्छा हाँ ये पंक्ति का जहां से आरंभ हुआ बन्ही दियणुक ईंधन संयोगम आदाय अभी महत्व बन्ने पक्षत्व न सिद्ध साधन मीमांस कहता है आप को और के लेकर के सिद्ध साधन देखा रहे हैं हमारा पक्ष तो महत्व है ना इसलिए सिद्ध साधन आप कैसे दिखाएंगे तब न्याय का फिर दूसरा दोष दिखा रहा है अदृष्ट बोध आत्म संयोगम स्व आश्रय संयोग स्व पद से अदृष्ट अदृष्ट का आश्रय कौन हो गया आत्मा आत्मा का संयोग संयोग संबंधन कार्य मात्र अदृष्ट से हेतुतया कार्यमात्र के प्रति अदृष्ट हेतु है तो अदृष्ट रहेगा आत्मा में आत्मा कार्यमात्र के प्रति मतलब कार्यमात्र के साथ संबंध हो जाएगा संयोग संबंध हो जाएगा होने से अदृष्ट से हेतुतया तत् सम्बंधन संयोगश्यापी हेतुत्व आत्मा का जो संयोग हुआ वो भी अभी हेतुकोटि में आ जाएगा अदृश्य हेतु हुआ अदृश्य आत्मा में रहा आत्मा का संयोग हुआ ये सब हेतु कोटि में आ जाएंगे इसलिए संयोग भी दाहजनक हो जाएगा परम्परे आत्मस अदृष्टव आत्मसंयोग अभी देखिए जो अदृष्टव आत्मसंयोग ये दाह हुआ अतीन्द्रिय हुआ तो दाह अनुकूल अतिन्द्रिय धर्म कहने से अदृष्टवत संयोग सिद्ध हो गया और ये जो अदृष्ट वाला आत्मा का संयोग बन ही अधिकरण के साथ ये संयोग दुष्ट है अदिष्ट है।, है दुष्ट है अगर ये जो सिद्ध साधन दोष हो रहा है अदृष्टवत आत्मसंयोग बनी अधिकरण के साथ ये सिद्ध साधनों को वारण करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे अध्युष्ट जोड़ने से ये संयोग ग्रहण नहीं होगा क्योंकि यह दुष्ट है अच्छा आत्म अदृष्ट वत्म संयोग आदाय व तदवारा तदवार क्या दोष हो जाता था सिद्ध साधन तो सिद्ध साधन वाराण अदृष्ट इति अच्छा अगर अतीन्द्रिय नहीं देंगे तो कितना हो जाएगा साध्य सा? अंश अध्युष्ट धर्म दाह अनुकूल होना चाहिए और अध्युष्ट धर्म होना चाहिए बन्ही निष्ठ उष्ण स्पर्शम आदाय तद वारणा बन्ही में जो उष्ण स्पर्श है वो दाह अनुकूल है अध्युष्ठ है अध्युष्ठ भी है उष्ण स्पर्श तो अभी हम चले थे शक्ति सिद्ध करने के लिए किंतु अभी क्या सिद्ध हो जाएगा बन्ही निष्ठ उष्ण स्पर्श सिद्ध हो जाएगा इसको वारण करने के लिए दे देंगे अतन्द्रिय ये जो उष्ण स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य है अतींद्रिय है इंद्रिय ग्राह्य है तो उसको वारण करने के लिए दे देंगे अतिंद्रियम इति चेत यहाँ तक ये कौन ये अनुमान कौन दिया मीमांस का दिया इति चेत अभी नया कहता कि न विपक्ष बाधक तर्क भी रहे अश अनुमान से अप्रयोजकवात्पक्ष में बाधक तर्क होना चाहिए अगर बाधक तर्क नहीं है तो अनुमान प्रयोजक नहीं बनेगा जैसे कहें पर्वतो वन्य मान तो इसमें व्याप्ति कैसे कहेंगे धूमस तत्र तत्र तो व्याप्ति का विघटन करवाने वाला शंका अगर दिखाएगा कैसे कहेगा स्वरूप धूमो अस्तु बन्ही इस प्रकार की व्याप्ति विघटक शंका दिखाने से अनुमान प्रयोग करने वाला को तर्क कहना पड़ेगा क्या तर्क कहेगा यदि बनहिर न सयात तरी धूमो पी मंत्र सुना देगा तो वो क्या कहेगा यदि व्याघ्रो न स्या वृक्षोपि वृक्षोपी आप इस प्रकार कह देंगे तो आप जो कहते हैं कि यदि बन्ही न सयात धूमोपि धूमों इसके पीछे आपका अर्थात कारण क्या है हम तो ऐसे ही कहेंगे यदि व्याघ्रो न स्यात वृक्षोपि वृक्षोपी तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा धूमस्य बन्हीजन्यवाद कार्य कारण भाव आपको कहना पड़ेगा हेतु साध्य में अगर कार्य कारण भाव नहीं है कार्य कारण अर्थात तो या तो जन्यजनक हो नहीं तो ज्ञाप्य ज्ञापक हो तो किसी प्रकार के कि अगर कार्य कारण भाव नहीं है तब तो आपका अनुकूल नहीं है तो कार्य कारण भाव होना चाहिए तो यहाँ इसी प्रकार की आपका हेतु और साध्य में कार्यकारण भाव होना चाहिए आप किसको सिद्ध मीमांसा को किसको सिद्ध करना चाहता है बनी में शक्ति को और हेतु दिया है दाहजनकत्वम तो अगर अभी नया एक को कहेगा दाह जनकत्व्यातिर न सात कहेगा तो प्रभाकर के पास तर्क नहीं रहेगा क्योंकि शक्ति अभी तक सिद्ध हो गया क्या नहीं हुआ सिद्ध ही नहीं हुआ पदार्थ ही सिद्ध नहीं हुआ तो उसमें फिर कारणत्व तो कैसे आप कहेंगे कार्य कारण भाव कैसे कहेंगे तो नया कह रहा है कि अनुकूल तर्क आपके पास नहीं है जिसको बाधक तर्क कहते हैं हम अगर व्याप्ति का विघटन करवाएंगे तो आपके पास बाधक तर्क होना चाहिए बाधक तर्क जिसको अनुकूल तर्क कहते हैं तो आपके पास अनुकूल तर्क अभी नहीं है क्योंकि जो इसको साध्य बनाए हैं वो अभी स्वयं सिद्ध ही नहीं हुआ है वो कारण को कैसे सिद्ध मतलब उसको कारण कैसे माना जा सकता है बाधक तर्क विरयण अश अनुमान से ये कौन कहा नया कहा अभी के चित्तु तभी मीमांस का दूसरे वाले आकर के कहते हैं बन्हिम प्रति तृण फुत्कार संयोगादीना तृण फुत्कार संयोगवादी रूपेण कारणतया व्यभिचारेण असंभवात अतिरिक्त शक्ति सिद्धि तो शक्ति की सिद्धि तो नहीं हो पाई अनुमान के द्वारा अभी वो लोग कहते हैं कि तृण फुत्कार संयोग होने से बनी होगा और इसी प्रकार की दूसरा हो गया मणिकिरण संयोग होने से बनी होगा और अरणिद्वय संयोग अरणिद्वय संयोग था, था तो अरणि मंथन कह देते हैं तो ये तीन प्रकार के कारण से तीन प्रकार की ये बनी होंगे ये जो तीन प्रकार की बनी हुए उनका कारण समान हो गया क्या नहीं हुआ तो ये कार्य भी ये हो जाएंगे नहीं होगा वो लोग कहते हैं मतलब मीमांसक पक्षे वाले फिर न्याय के ऊपर दोष देते हैं बन्ही प्रति तृण संयोग संयोगादी अभी तृण संयोग जब कारण होगा कारणता अवच्छेद का क्या हो जाएगा संयोगत्व तो? तृण संयोगत्व आदि रूपेण कारणताया जब बन्ही मंथन से होगा तब तो तृण फुतकार संयोगत्व ये कारणता अवच्छेद होगा नहीं होगा तभी मीमांसा कहता है तृण फुतकार संयोगत्व आदि रूपेण कारणता या व्यभिचारेण अगर अन्य उपाय से बनी जन्य हुआ तो ये कारणता अवच्छेद नहीं बनेगा तो कारणता अवच्छेद में व्यविचार होने से असम्भवात कारणता अवच्छेद का अनुगमन नहीं हुआ नहीं होने से ये सब कारण नहीं बनेंगे क्योंकि कारण तभी बनेंगे कारणता अवच्छेद तो का एक अनुगत होना चाहिए आपका अभी तीन कारणता अवच्छेद तो का मिल रहे हैं तो एक अनुगत कारणता अवच्छेद तो का नहीं मिलेगा तो ये सब कारण नहीं होंगे मीमांसा को कहता है तो फिर क्या मान लेंगे कहते हैं अतिरिक्त तो शक्ति शक्ति तीनों में एक होगा तो कहते हैं शक्ति मान लेंगे <k स्थ> अनुगत होगा तीनों में तो शक्ति सिद्धि ऐसे मीमांस लोग कहें अभी नयाय पक्ष से दोष दिखाया जाएगा नयाय कहता है तृण अरणी मंत अरणी निर्म अरणी निर्मंथन निर्मंथन दिया अच्छा तीन नंबर टिप्पणी अच्छा ठीक है सही अरणी निर्मंथन दिया है अच्छा ठीक है तृण फुत्कार अरण्य निर्मथन ओर मणिकिण्योच सम्बन्ध से ये तीन प्रकार की कारणता कारण हो जाएंगे ये सम्बन्ध अभी ये तीनों से जन्य कौन होगा बन्नी हो जाएगा तो जन्यता अवच्छेदकम जन्य हो गया बन्ही जन्यता किसमें रहेगी बन्नी में जन्यता अवच्छेद बन ही वृत्ति वैजात्य त्रयम कल्प्यम आप कह दिए कि बन कारण होगा और कारण बन कार्य होगा और कारण तीन हो जाएंगे इसलिए कभी ये कारण बना तो वो कारण नहीं हुआ अगर अरण्य मंथन का कारण हो गया तो तृण कारण नहीं हुआ इसलिए कारणता का व्यभिचार हो गया आपका कार्य तो बन ही रहा कार्य बन रहने पर भी कारणता का व्य विचार हुआ अभी न्यायिक कहते हैं कि ये जो कार्य है ये भी तीन होंगे तो कार्यता अवच्छेद कभी बन्ही वृत्ति बैजात्य त्रयम ये लेंगे तो फिर अरणिमंथन जन्य जो बन्नी है तो वो बनी के लिए कारण हो जाएगा अरण्य मंथन और इसी प्रकार की तृण फुतकार जन्य बन्ही के प्रति कारण हो जाएगा तीर्ण फुतकार संयोग तभी तो व्य होगा नहीं होगा अगर आप कार्यों को एक मान लेते हैं कारण तीन हो जाता है तो कारणों में व्यभिचार हो जाता है अभी हम कार्यों को भी तीन मान लेंगे कारणों को भी तीन मान लेंगे तो कोई व्यविचार नहीं होगा बन्ही वृत्ति वैजातीय त्रयम तीन तो प्रकार की बन्ही में तीन प्रकार की वैजातीय वैजातीय अर्थात विलक्षण जाति जो कि केवल उसी में रहेगा दूसरे में नहीं रहेगा तो होने से अभी तत्त कार्य कारण भाव हो गया फिर कोई व्यविचार होगा नहीं होगा तो न व्यविचार ऐसा ये कौन कहा न्याय कहा अभी मीमांस कहता है तजन्यता तो अवच्छेदक वैजात्य त्रय कल्पनाम अपेक्ष अभी तजन्यता तो तजन्यता तो अर्थात तजन्य तो तजन्य तो अर्थात तीन प्रकार के कारण जन्य तो जन्यता का अवच्छेदक जन्यता किसमें रहेगी बन्नी में जो तत्त बनी में रहेगा जनक हो जाएंगे ये तीन जन्य हो जाएगा तत्त बिहि तन्यता तो अवच्छेदक आप कल्पना कर रहे हैं तदपेक्ष तो तत्त संबंधा एक शक्तिम कारण तो कल्पनाय तत्त संबंध एक हो गया मणिफुत तृण फुत्कार ए... संयोग मणिकिण संयोग अरण्वय संयोग ये जो तीन तत्त संबंधा एक शक्ति मत्व संयोग तो तीन हुआ किंतु तीनों संबंध में एक ही स... एक ही प्रकार की मतलब समातीय शक्ति रहता है शक्ति मत्व न कारणत्व तो कल्पनाया एवं लघुत्वन अभी एक शक्ति मत्व कारणता कल्पना कर लेंगे आप तीन अलग अलग, अलग संयोग को नहीं मान करके तीनों संयोग में एक ही शक्ति है एक ही शक्ति अर्थात तो समान प्रकार की कार्य उत्पादन करने वाला शक्ति और कार्य कौन है बनी तो लेने से ये लघु हो जाएगा लघुत्व न्यायत्व न्यायत्म इति आहु इसी प्रकार के मीमांस लोग कहे न्यायत्व अर्थात शक्ति तो को स्वीकार करने से लघु हुआ और अगर आप कार्यो को तीन अलग अलग मानेंगे तो ये गुरु हुआ ये मीमांसक कहता है मीमांसक वाले हाँ ये मीमांस हाँ कैचिदा हूँ कैचिदा हूँ ये जो कैचित कहा उसका वास्तविक तन न आगे नहीं आए कहेगा तो जो तन न कहने से पहले उसका स्पष्टीकरण ये टीका में देते हैं एतच्छ आपातः ये जो केचित वाले न्याय कह दिए कहते हैं कि ये भी अर्थात बहुत ज्यादा विचार इसमें नहीं किया ये अर्थात ये वास्तविक घटेगा नहीं क्यों सत्य अभी आप शक्ति को मानने लगे तो सत्य है प्रतिबंधक नाश्यतया शक्ति प्रतिबंधक के द्वारा नाश होगा और तद अपसारण जन्यतया तद कहने से मणि मणि अपसारण प्रतिबंधक अपसारण जन्यतया उत्पाद विनाशशाली त्वे न अभी शक्ति उत्पाद विनाशशाली हो गया तो होने से अनंत शक्ति कल्पना पत्या विपरीत तो गौरवापत्य आप शक्ति को दिखा करके लाघव दिखा रहे हैं तीन कार्य कारण भाव लेने से गौरव कह रहे हैं अभी आप एक शक्ति को मानने से भी उसका अनंत आपको अभी नाशजन्य मानना पड़ेगा इसलिए अभी कह रहे हैं कि आपको तो विपरीत तो गौरव हुआ तो इसी को नया आय कहता कि तन्न अर्थात तो आप जो कह दे शक्ति मानने से लघु होगा वास्तविक लघु या नहीं होगा हा वो कहा गया था अभी ये जो केसिद वाला आकर गए अभी क्या ना समान दोष अन्य जागा में भी दिखाया जा सकता है अभी अन्य जागा क्या है नयाय को कहा तत्त तो कार्य कारण भाव तीन मानिए मीमांस को कह दिया कि शक्ति को एक मानेंगे क्यों लाघव होगा तो जो नयाय पहले कहता था शक्ति एक मान्य से लाघव नहीं होगा उसका उत्पत्ति बिना से लेकर के अनंत एक गौरव होगा इसको फिर कह दिया अच्छा त्याय तो कहता है फिर नयाय क्या सम, समाधान देता है तत्त संबंध साधारण्य न एक जातेर एवं अभ्युपगमात जो मणिकिरण संयोग तीर्ण फुतकार संयोग अरण्य दया संयोग ये तीनों जो कारण कोटि में है ये तीनों कारण संयोग में एक आप विलक्षण जाति मान लीजिए पहले क्या कहा था कारण तो तीन है कार्यों को तीन मान लीजिए तो तत्व हो जाने से वे नहीं होगा तो उसमें मीमांस अगर दिखा कि गौरव हो रहा है तीन मानते हैं इसलिए शक्ति को मान करके एक मानेंगे नया कि कह रहा है कि गौरव आप अगर कहते हैं हम उसका समाधान दे देते हैं कारण में भी आप एक मान लीजिए क्या मान लेंगे कहते तो हैं संबंध साधारणीय न एक जाते जो तीन संयोग हो रहे हैं कारण कोटि में ये तीनों संयोग में एक विलक्षण जाति मान लीजिए तो वो जाति का स्वरूप कैसा के होगा कहेंगे तो जो बन्ही जनक होंगे ये तीनों में ऐसा एक विलक्षण जाति रहेगा जो कि बन्हीजनक होंगे अच्छा अभी ऐसा है कि विलक्षण जाति क्या जाति है उसका कुछ विशेष निर्णय नहीं है ऐसा है कि विलक्षण जाति मान लीजिए अभी मीमांसा कहेगा योग्य वृत्ति जातेर योग्योत्वापत्तिर इति वाच्यम योग्य अभी आप जाति किस में मान रहे हैं तीन संयोग में तीन संयोग में आप एक जाति मान रहे हैं अभी ये जो संयोग है मणि मणिकरण संयोग अरणिद्व संयोग अथवा तृण फुतकार संयोग ये सब ग्राह्य है योग्य है योग्य व्यक्ति में जो जाती रहेगी वो भी योग्य होगा ऐसा नियम है तो कहते हैं योग्य वृत्ति जातेर, योग्य तो आपत्ति आप जो विलक्षण जाति कहते हैं ये तीन संयोग में रहेगा ये तीन संयोग जो तीन व्यक्ति है ये सब योग्य है प्रत्यक्ष योग्य है इसलिए जो जाति आप कह रही है तीन में रहेगा वो भी प्रत्यक्ष ग्राह्य होना चाहिए किंतु तो आपको अगर ऐसा प्रत्यक्ष ग्राह्य व जाति हो जाएगा तो वो जाति का स्वरूप भी आप कह देना चाहिए किंतु तो आप कह देंगे कि विलक्षण जाति रहेगा और उसका अधिकरण जो है व्यक्ति वो सब व्यक्ति प्रत्यक्ष ग्राह्य है तो इसलिए आपका जाति कैसा जाति होगा आपको कहना पड़ेगा तो मी कह रहे हैं योग्य वृत्ति जातिर योग्यवापतिर इति वाच्य ऐसे तो मीमांस को दोष देता है टीका में नहीं दिया अच्छा तभी ये मीमांसा को कहने से नया आय इसका निराकरण करेगा कहते होना चाहिए योग्य व्यक्ति निष्ठ जाति भी योग्य होना चाहिए किंतु अगर ये नहीं रहेगा हमको आप लोगों का मुँह इतना स्पष्ट दिखेगा दिखेगा नहीं दिखेगा किंतु ऐसे मुँह स्पष्ट दिखने योग्य है नहीं है क्यों नहीं दिखता है क्योंकि कहेंगे दोषग्रस्त कहते हैं ना, दोष हो जाने से दिखेगा नहीं इसलिए इसी प्रकार ये जो जाति है वो जाति भी योग्य है किंतु दोषग्रस्त होने से दिखता नहीं ये क्या दोष होगा कहता है नयाय का दोष विशेषण शक्तर एव अयोग्य कल्पनात्तिरिव दोष विशेष के चलते वो जाति प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है जैसे आप कहते है कि बन्ही में शक्ति है बंधी प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है और शक्ति प्रत्यक्ष हो जाता है क्या नहीं होता है व्यक्ति तो अर्थात तो धर्मी प्रत्यक्ष होने पर भी धर्म प्रत्यक्ष हो जाएगा ये सर्वदा नहीं है कहीं दोषग्रस्त हो जाएगा तो धर्म ग्रहण नहीं होगा दोष विशेषण शक्तिर इव अयोग्यव कल टीका तो में <coughs> दोष क्या है अदृष्टादि रूप, रूपेण इत्य दोष हो गया अदृष्ट अन्यथा नया एक कह रहा है अगर आप कहेंगे कि योग्य धर्मी निष्ठ धर्म भी योग्य होना चाहिए अगर ऐसा आप कहेंगे तो बन्ही गत शक्ति प्रत्यक्षा पत्य रितिभाव बन्ही प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसमें रहने वाली शक्ति वो भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए आपके ऊपर ये दोष भी आएगा ये नया कह दिया कैसे हाँ वो जाति नहीं है मतलब तो धर्म धर्मी को लेकर के अगर आप कहेंगे कि धर्मी योग्य है तो धर्म भी योग्य होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है अच्छा यहाँ तक हो गया आगे अभी मीमांसा का और दोष देगा नोदनत्वादी ना संकर ये जो अभिलक्षण जाति कह दिए तीन संबंध में कारण जो तीन हो गए वो तीन संबंध में रहने वाला जो जाति है वो नोदनत्वादि आदि कहने से अभिघात तो अभिघातत्व तो ये सबके साथ वो विलक्षण जाति का संकर दोष हो जाएगा तभी नोदन क्या है अभिघात क्या है सब नोदन किसको कहेंगे शब्दाजनक और शब्द जनक अभिघात ये अभिघात है शब्दजनक अभिघात तालु अभिघात होने से शब्द होता है तभी तो कहते हैं नोदनत्व के साथ ये विलक्षण जाति का ये संकर दोष हो जाएगा जैसे कैसे ये को कह रहा है क्योंकि विलक्षण जाति नई आई कह रहा है मीमांसा को कहा कि तीन मानने से गौरव हुआ आपको लाघव कहना पड़ेगा नया आई कह जाएगी कि तीन कारण में जो संयोग तीन हो गए उनमें एक विलक्षण जाति मान लेंगे तो अभी मांग सकता है कि वो जाति का नवदनत्व के साथ ये शोषण हो जाएगा अभी जो विलक्षण जाति है ये मंथन संयोग में रहेगा फुत, संयोग में और मणि मणिकिण संयोग तीनों में रहेगा। अभी मणि मणिकिरण संयोग इसमें नोदनत्व रहेगा मणिकिण संयोग उसमें शब्द होगा नहीं होगा तो उसमें नोदनत्व तो रहेगा और मणिकिरण संयोग में विलक्षणत्व तो भी रहेगा अच्छा ठीक है नोदनत्व विहाय विलक्षण जाति विलक्षण हाँ अरणिमंथन संयोग मतलब अरणिमंथन इसमें नोदन रहेगा नोदनत्व तो? नहीं रहे रहेगा वहाँ शब्द होगा और वहाँ विलक्षण जाति रहेगा तो नोदनत्व बिहाय विलक्षण जाति अरण्य अरण्य संयोग में रह जाएगा और विलक्षण जातिम विहाय नोदनत्व हस्त आकाश संयोग में रहेगा हस्त आकाश संयोग शब्द होगा नहीं होगा तो नोदन तो रहेगा और वो विलक्षण जाति जो अग्नि का जनक है वो रहेगा इधर हस्ता आकाश संयोग में नहीं रहेगा तो विलक्षण जातिम विहाय नोदनत्व हस्ता आकाश संयोग में रहा और नोदनत्व विहाय विलक्षण जाति अरण्य मंथन अरण्य संयोग में रह गया और अभी नोदनत्वम और विलक्षण जाति ये दोनों किस में रहेंगे मणिकिरण संयोग में रह जाएंगे तो इसलिए नोदनत्व तो के साथ विलक्षण जाति ये शंकर दोष हो गया परस्पर का अत्यंता भाव भी कहीं होना चाहिए और दोनों मिलकर के भी एक जगह में रहना चाहिए ऐसा होने से जाति संकर होता है ये रहेगा ये नहीं रहेगा और ये रहेगा ये नहीं रहेगा इस प्रकार की होना चाहिए और दोनों मिलकर के एक स्थान पर होना चाहिए ऐसा होने से जाति शंकर कहते हैं जैसे सामान्य उदाहरण देते हैं मूर्तत्वम विह्य भूतत्वम कहाँ रहेगा आकाश में और भूतत्व विहाय मूर्तत्व मन में और मूर्तत्व भूतत्व दोनों चार में रह जाएंगे इसलिए ये मूर्तत्व भूतत्व जाति नहीं होते हैं तो इस प्रकार की ये नौ नौदनत्व के साथ ये विलक्षण जाति का संकर्य दोष हुआ इस प्रकार के अभिघात के साथ भी दिखाएंगे अभिघातम विहाय विलक्षण जाति अभिघात नहीं होगा किन्तु विलक्षण जाति रहेगा मणिकिरण संयोग में और विलक्षण जाति विहाय अभिघातत्व ये जो भैरीदंडयोग हस्त उत्पीठी का संयोग ये सब में रह जाएगा और अभी अभिघातत्व और विलक्षण जाति ये दोनों कहाँ रह जाएंगे अरणिमंथन में रह जाएंगे तो अभिघातत्व के साथ भी विलक्षण जाति का सांकर्य दोष हो गया अभी मीमांस के ये बात कहा नोदनत्व आदि आदि से अभिघातत्व इसके साथ सांकर्य दोष हो जाएगा अभी न्याय के एक, एक बड़ा बात कहता है तस्या कि जो आप शांकर्य दोष कह दिए न्याय कह रहे शांकर्य कोई दोष ही नहीं है कैसे भाई हम लोग तर्क समय काल से पढ़ रहे हैं आप अचानक कहते हैं शांकर्य कोई दोष नहीं होगा उसको टीका में दिए हैं कल विचार करेंगे यही है शास्त्रकारों का रीति क्यों इस प्रकार कहेंगे क्योंकि सब मिथ्या है सामने में कौन है देख करके बात करो ठीक <laughs> है आनंद में रहना ओम शंकर शंकर्य केशवं वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे ईश्वर गुरुरा मूर्ति वेद विभागी व्योम व्यापारी मूर्त हो